संडे एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं कि हम लोग हमारे सीनियर सिटीज़न को बुलाते हैं और उनके कुछ खास अनुभव आपको सुनाते हैं और जब सीनियर सिटीज़न व्यक्ति हमारे जीवन के हमारे साथ जब उनके जीवन के कुछ अनमोल अनुभव सजा करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है प्रेरणा मिलता है हम अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा प्रेरणाएँ मिलती रहती हैं तो आइए आज के इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत ही अच्छे के कवि हमारे साथ है युगराज जैन जी जी हाँ बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं और कविता पाठ हमेशा करते रहते हैं जब जब उनको मौका मिलता है माँ पर है और बेटी पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं कुछ खास कविताओं को हम उनके इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे ही लेकिन सबसे पहले आप सभी की तरफ से युवराज जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में धन्यवाद जी यूरा जी मैं जानना चाहूँगा कि आज आपका एज जो है 65 रनिंग है और 60-65 साल का एक अनुभव आपके पास है तो आज से 60 साल पहले अगर स्कूलिंग की बात करें हाँ आपके बचपन की बातें हम लोग अगर जानना चाहें तो किस तरह की बातें होगी वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बचपन की स्कूलिंग लाइफ की कुछ बातें बताइए मैं जब छठी सातवीं में था जब से लिखना शुरू कर दिया था अच्छा तो कविताओं का और भाषण देने का बहुत शौक बचपन से रहा है पहले टूटी फूटी लिखता रहता था फिर जोक्स सुनाने की आदत पड़ी से कविताएं भी बहुत लिखी तो धीरे धीरे कविताओं में पैंतीस साल हो गए मैं कवि सम्मेलनों में जाते हुए भी तो देश के हरेक कोने में और विदेशों तक में जाकर भी मैंने कवि सम्मेलन किया है तो करूण रस में आपकी कृपा से मैंने बहुत लिखा है अच्छा और मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम कवि होंगे देश में जो करुण रस में लिखते हैं नहीं, नहीं। तो मुझ पे मुझे भी ये विधा आई ईश्वर की तपस है जी जी और मैंने बहुत कविताएं लिखी नहीं, नहीं। तो। अच्छा आप बचपन की कुछ बातें बताइए स्कूल लाइफ की आपकी स्कूल में तो अभी बहुत शैतानी था शैतानी करता था <laughs> और डरता किसी से नहीं था क्योंकि मैं हमेशा सत्य के राह पर चला आ, हा, हा। और सत्य बोलने वाले को किसी कभी को याद नहीं रखना पड़ता ये मेरे बचपन से दिमाग में बैठा हुआ था हुँ, हुँ। कि मैं सत्य बोलूं, तो और कभी जी। और मैंने जीवन की श्रेष्ठ चार लाइन मेरी ये है कि एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए क्या बात है एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए पड़ोसी के घर तक भी उसकी छाया जाए और वो रहे भूखा अपने घर में तो मुझसे भी न खाया जाए क्या बात है इसको मैंने जीवन में उतारा मैंने बहुत संघर्षों में दिन देखे हैं संघर्षों में गुजरा हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे संघर्ष के भी दिन दिखाए की मैं कुछ बन सका मैंने तीन फिल्म बनाई अच्छा हाँ क्या बात है कौन कौन से एक पापा तुम कहाँ हो अगर बच्चे होने के बाद किसी ने तलाक ले लिया हो कोर्ट में केस लड़ रहा हो तो वो फिर से प्रेम न करे तो आप कहना कि युवराज तेरी कलम में ताकत नहीं है हुँ, हुँ. दूसरी फिल्म बनाई यूथ के लिए अब तो संभल और तीसरी मैंने बीजोआ गांव रानी स्टेशन के पास है पाली जिले में हुँ. उस गांव में पूरी शूटिंग की अकत कहानी यानी बूढ़े माँ बाप के त्याग पर है हुँ. कहानी वो लिखी क्योंकि मैं जानता हूँ कि बुलंद इमारत के लिए पाया बहुत ज़रूरी है बुलंद इमारत के लिए पाया बहुत जरूरी है आत्मा की अमरता के लिए काया बहुत जरूरी है आप माने या न माने हम हकीकत कहते हैं युवाओं की उन्नति के लिए बुजुर्गों का सहाय बहुत ज़रूरी है क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब अच्छा युवराज जैन जी मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई कहाँ पर हुई कॉलेज वहाँ पर कहाँ पर आपने किया कैसे आप अपना करियर की शुरुआत की थोड़ा सा फर्स्ट स्टैंडर्ड uh, से, से चौथी स्टैंडर्ड तक चौथी क्लास तक मैं मुंबई में म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ा फिर पांचवी में तकलीफों के कारण हम लोगों को राजस्थान शिफ्ट होना पड़ा तो पांचवी से सातवीं तक बिजोवा स्कूल में पढ़ा आठवीं नौवीं दसवीं बरकाड़ा में पढ़ा जो पाली जिले में है रानी स्टेशन के पास जी जी, जी। और दसवीं करने के बाद बारहवीं मैंने बॉम्बे कॉलेज से की भगवान चौपाटी से अच्छा मुंबई कैसे गए नहीं फिर मेरे जीजा जी जो थे वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे अच्चा, अच्चा। तो फिर उनके पास रहकर मैंने कहा मैं आगे पढ़ाई करूंगा पर संघर्ष की कसौटी पर कसते गए हमारे परिवार के लोग पापा खास तौर से बहुत नुकसान लगाया बिजनेस में तो फिर मैं छोड़ के पापा का सहारा बनने के लिए वापस राजस्थान आ गया और वहीं पर काम करने लगा फिर धीरे धीरे बॉम्बे में जाकर मैं खुद शिफ्ट हुआ मैंने संघर्षों में दिनों में पिताजी ये ही कहा करते थे कि मर्दों की जिंदगी तूफानों के बादलों से होकर गुजरा करती है और वो जिंदगी क्या जिसमें तूफान नहीं आया सही बात है तो एक बात मेरे जहन में अच्छी तरह से बैठ गई कि तुम्हारे कदमों में घर करामात होगी तो हर फरिश्ते से तुम्हारी मुलाकात होगी तुम बदल डालो अपना नज़रिया तो हर जुमा पर तुम्हारी ही बात होगी क्या बात है क्या बात बहुत कौन जैसे कि आपने बारहवीं किया उसके बाद किस तरह का करियर आपने शुरू किया मैंने ए, ल, इलेक्ट्रिक uh, मोटर बनाना शुरू किया अच्छा मुंबई मोटर इलेक्ट्रिक मोटर जो लिफ्ट में लगती है स्पेशलाइज्ड उसमें बना मैं अच्छा। और लिफ्ट की मोटर बनाते बनाते दस साल तक लिफ्ट की मोटरें बनाई फिर मैंने लिफ्ट के पार्ट्स बनाना शुरू किया अच्छा और फिर दो साल तक में लिफ्ट बनाना शुरू किया फिर बच्चे बिजनेस में आ गए तो भगवान की कृपा से बॉम्बे में अच्छा कारोबार है लिफ्ट बनाने का और फैक्ट्री है हमारी बच्चे संभालते हैं मैं तो पूरी तरह से आज बारह साल से रिटायर हूँ समाज सेवा में सामूहिक विवाह कराना परिचय सम्मेलन करवाना बुजुर्गों को यात्रा करवाना अच्छा। मैं अपने गांव से हरिद्वार ले गया सौ बुजुर्गों को फिर दूसरे साल ले गया वहां द्वारकानाथ सोमनाथ फिर अब की बार जगन्नाथपुरी यात्रा करा के लाया अच्छा। तो ये मेरी हॉबी है और अच्छा। अब की बार भगवान की कृपा से हवाई यात्रा करवा रहा हूँ उनको अच्छा सौ बुजुर्गो को जो मतलब असहाय है शारीरिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी ये सब कैसे करते हैं आप मैं खुद अपने स्तर पर करता हूँ और भगवान प्रेरणा देता, देता है कहीं ना कहीं से भेज देता है कोई ना कोई डॉनर में मिल जाता है अच्छा। नहीं मिलता है तो मैं खुद ही कर ले कर लेता हूं। क्या बात है <laughs> तो ये ख्वाहिश है कि किसी भी बुजुर्ग की इच्छा मन की जो है वो अधूरी न रहनी चाहिए सही उनकी इच्छा अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए उनके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये तीर्थ यात्रा नहीं की तो ये भावना को लेकर कुछ ना कुछ करता रहता हूँ छह नाटक भी लिखे हैं मैंने छह अच्छा। नाटकों का मथन नाटक किया एक नाटक है अहले वतन देशभक्ति पर बहुत ही प्यारा नाटक है एक हम लोग धर्म बहुत करते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते नहीं। उस पर मैंने नाटक लिखा आओ हम धर्म को व्यवहार में लाएं तीसरा है आओ पुकार सने, पुकार पशुओं की चौथा नाटक है करुण पुकार पांचवा है फिसलन छठा है देशभक्ति पर वो भी तो इस प्रकार छह नाटक लिखे छह पुस्तकें लिखी मेरी माँ के ऊपर नामक पुस्तक आई वो देश में सर्वत्र सराही गयी तो इस प्रकार से क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरह से और भी जानता हूं कि एक दिन कलम ने कलमकार से कहा कि तूने ने में डुबोकर मेरा मुँह तो काला कर दिया पर इससे ऐसा कुछ भी मत लिखना कि तेरा मुँह काला हो जाए <laughs> तो इस धर्म को निभाने का प्रयास कर रहा हूँ जी जी बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके बहुत ही अच्छी बातें आप कर रहे हैं और जिस तरह की सेवा भाव के साथ आप जुड़े हैं और बचपन में आपने काफ़ी संघर्ष देखा और पिताजी का जो बिजनेस है आ, उसमें लॉस होने के कारण काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ा आपको और आप खुद अपने पैरों पर पे मुंबई आकर जो है लिफ्ट मोटर्स बनाने का लिफ्ट उठाने वाला जो मोटर्स है उसको बनाना शुरू कर दिया दस साल तक आप उसमें मेहनत करते रहे उसके बाद धीरे धीरे आपको और भी आगे आप बढ़े लिफ्ट बनाना भी शुरू कर दिया फिर अपने सहयोगियों को उसमें जोड़कर आपने ये काम कर दिया और फिर इसके बाद आपके बेटे भी उसी काम को शायद कर रहे हैं और अच्छी तरह से अभी वेल सेटल्ड हैं और जैसे कि आपने कहा कि सोशल वर्क में आपको बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करने का बहुत हॉबी है और उनकी सेवा हमेशा करते रहते हैं और काफ़ी लोगों को जो आपने यात्राएँ कराई हैं और अभी आखिरी इच्छा आपकी मना एक और इच्छा आपकी ये है कि हवाई जहाज की भी यात्राएँ हमारे सभी बुज़ुर्ग भाइयों को आपको कराना है ऐसा आपको अगले साल प्लान कर रहे हो अगले साल उसमें प्लान कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छा है मैं चाहूँगा कि आप सफल रहें और इस तरह के जो दुआएं आप कमाने का काम कर रहे हैं करते रहें और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग जीवन में संघर्ष में जीवन तो सभी का रहता ही है लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर बात आती है किसी एक मोड पे जहाँ पर आपको लगता है कि काफ़ी घना अंधेरा है जीवन में तो उस सिचुएशन के बारे में बताइए थोड़ा सा निश्चित भाई ना पूछा जाए तो नज़रिया होना चाहिए दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए जी जी कि गंदगी लोगों की नज़रों में होती है ढूंढने वाले तो जो कचरा ढूंढने वाले तो उस कचरे में सभी रोटी ढूंढ लेते हैं जी जी तो अगर आपका नज़रिया अच्छा है पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो रहा अपना आप मिलती जाएगी जी जी तो दृष्टिकोण सही होना सही चाहिए। सही होना चाहिए नहीं मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहा हूँ जहाँ आपको मुसीबतें लगी बहुत सारे ऐसे लगा कि बहुत ज़्यादा तकलीफें आ रही हैं इस समय वो कौन सा समय था संघर्ष वाला समय मैं सिक्सटी से लेकर सेवेंटी तक मेरी शादी हुई तो मेरे पास शादी के लिए कपड़े खरीदने को वैसा नहीं था अच्छा हाँ।, हाँ तो मेरे पिताजी के मित्र ने तीन हजार रूपये दिए थे हाँ। उसे मैं कपड़े खरीद पाया हाँ। और शादी में मेरे ससुराल वाले रात देखते हैं कि कब आएंगे सोना चढ़ाने के लिए बहू को फिर हाँ। आवे कहा से सब गिर भी पड़ा हुआ था वहां का सोना भी हाँ। तो भी मतलब पिताजी ने हमेशा हौसला कभी जीवन में नहीं आ रहा हौसला हमेशा कायम रखा कि जीवन में विश्वास रहे तो धरती अंबर मिल सकते हैं बाजू की ताकत के आगे ऊंचे पर्वत हेल सकते हैं चाह यदि हो दिल में सच्ची और इरादा यदि हो पक्का मधुबन तो क्या मरूथल में भी फूल हज़ारों खिल सकते हैं बहुत खूब तो इच्छा शक्ति हमेशा इंसान को मजबूत रखनी चाहिए कैसे आप उभरे वहाँ पर तो मैंने सबसे पहले एक मेरे पिताजी के दोस्त थे उनके साथ मैं पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया पैसा उन्होंने लगाया शारीरिक मेहनत मैं करता था धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया फिर हमने उसको मोटर के बिजनेस को उसके साथ ज्वाइन किया उसको आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे धीरे धीरे भगवान की दुआ से दिन रात सुबह सात बजे ड्यूटी पर लगता था रात को ग्यारह बजे तक काम दि करता था तो जब तक वेल सेटल नहीं हुआ फिर भी मैंने सैटरडे संडे को मेरी सोशल एक्टिविटीज हमेशा कायम रखी और आपकी दुआ से आज मुंबई में भगवान की कृपा से बहुत सेवा के काम कर रहा हूँ सेवा कोई पूजा मान लिया है सही बात तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताए संघर्ष के समय में आप ज़्यादा जो है फिजिकली मेहनत करना शुरू किया सवेरे 7 से 11 बजे तक धीरे धीरे समय बदलता गया बिजनेस में तरक्की होती गई और सब जो मुश्किलें थी फाइनेंस की वो कम होती गई और संभलते गए आप आगे बढ़ते गए तो मैं चाहूँगा कि जी वो जैसे कि आपने बहुत सारी रचनाओं की बात की और कविताओं की बात की मैं चाहूँगा कि एक अच्छी कविता जो है माँ के ऊपर आप लिखी है उसके बारे में बताइए और फिर सुनाइए एक कविता पहले लिखूँ बताऊँगा कि आजकल बूढ़े माँ बाप की स्थिति जो है बहुत नाजुक होती जा रही है जी जी बच्चे जो है बेटे और जो स्वार्थी होती जा रही है वो कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो बाकी दो को वृद्धाश्रम बेच दो <laughs> तो ये जो परिस्थितियां और जो नियत में फ़र्क आने लगा बच्चों को कि माँ बाप कितनी कष्ट देख कर, पाल पोसकर बड़ा करते हैं और बच्चे उनको क्या मुआवजा चुकाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी कि एक बूढ़ा बाप जो है अपने बेटे और बहू को क्या कह रहा है नहीं। मैं सुनाना चाहूँगा एक बूढ़ा बाप अपने बेटे और बहू को कह रहा है हे बेटा हमें मत सताओ तुम हे बहू हमें मत तरसाओ तुम हम बहुत भोले हैं हमें कलयुग की शतरंजी चाले नहीं आती तुम्हारी ये निस्तुरता हमें कतई नहीं भाती तुम हमारे कलेजे के टुकड़े हो हमारे स्वर्णिम सपनों के मुखड़े हो हर पल हम तुम्हारे सुखों के लिए करते हैं प्रार्थना दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले रखते हैं यही कामना बेटा इच्छा यही कि कभी चलते हुए गिर पड़ों तो मेरा हाथ जरूर थामना बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए हमें चाहिए केवल दो वक्त की रोटी और तुम्हारे दो मीठे बोल हमारी भावनाओं को भौतिकता की तराजू में मत तोल बेटा जब तुम डांटते हो ना तो लगता है जैसे किसी ने कलेजे पर मारा हो तीर बहू जब तुम्हारी माँ को मारती है ताने तो वो भी हो जाती है अधीर उम्र की दहलीज पर हम हो गए हैं मजबूर इसलिए तुम जा रहे हो दूर और बंध रहे हो क्रूर बेटा मैं याद नहीं दिलाना चाहता कि हमने तुम्हें कैसे बड़ा किया तुम्हें बड़ा करने में कितने दुखों का जहर पिया जो किया वो हमारा फ़र्ज था जो चुकाया वो तुम्हारे पूर्व जन्म का हम पर कर्ज था बेटा अब हमसे मुख मत मोड़ो बुढ़ापे में हमें बेहाल मत छोड़ो कल हमारी अर्थी को जब तुम्हारे कंधे की ज़रूरत पड़ेगी तुमने साथ नहीं रखा तो जनता लावारिस समझकर हमारा अंतिम संस्कार करेगी बेटा हम विश्वास दिलाते हैं हम कभी मुँह नहीं खोलेंगे किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं बोलेंगे केवल हमें रहने दो अपने साथ ताकि पोते पोतियों को देख देख कर काट सके दिन रात बेटा हमें कभी मत दिखाना बाहर के रहा तुम सब परिवार सुखी रहो यही अंतर्मन की चाह यही अंतर्मन की चाह और बहुत ही अच्छी कविता आपने बड़े बुजुर्गों के जो जीवन की कहानी है उसको आपने अपने शब्दों में बयां किया काफ़ी समय से ये जो चीज़ें हैं हम देखते हैं आ, लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदलती जा रही हैं और अब ऐसी सिचुएशन है कि पूर्व में तो हम सभी का सम्मान करते थे लेकिन वर्तमान समय में ये जैसे कि एक कदनी आपने कहा कि हम दो हमारे दो और दो नहीं चाहिए तो ये चीज़ें जो हैं शायद जीवन में हमारी गर कर रही हैं और कहीं ना कहीं हमें इन सभी चीज़ों को देखते हुए हालातों को समझते हुए भावनाओं को समझते हुए आ, फिर से हम अपने जो मा, माता पिता है वैसे कहते हैं कि ईश्वर ही हमारे माता पिता हैं उसके बाद बाकी दुनिया के सारी चीज़ें आती हैं तो हमारे पहले गुरु भी माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है हाँ हालत ऐसा है कि समय के अंतराल में हम काफ़ी चीज़ें जो है भूलते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरत है कि आज के समय में हम उन सभी के लिए ज़रूर समय दें और वो हमसे चाहते भी बहुत कुछ नहीं है उनकी क्या इच्छा रहती है बस आप उनको अपने साथ रखिए और उनकी सेवा करते रहिए बस यही वो चाहते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती है हाँ बात ये होती है कि किस तरह से हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं और उन सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए आपकी अपने आप की तैयारी चाहिए और इन भावनाओं को सदा अपने स रखिए नहीं तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिन दो बच्चों को आप पाल रहे हो हो सकता है कि वो बड़े हो जाए और आप बुजुर्ग हो जाए तो वो भी आपको घर से ना निकाले ये भी ध्यान रखिए क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसे हो सकतेनेट के युग में जी टू जी आ गया थ्री आ गया फोर आ गया फाइव आने वाला है सिक्स जी और सेवन भी आएगा लेकिन बच्चों को कहूँगा कि बिना पिताजी और माता जी और गुरु जी बिना नहीं चलेगा नहीं चलेगा सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो You nah, cannot. Nah.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ युवराज जैन जी हैं मुंबई से बदारे हुए हैं मुंबई में अपनी व्यवसाय के लिए वो चले गए लेकिन मातृभूमि तो राजस्थान है राजस्थान की मिट्टी से उनकी जो खुशबू है वो आती हैं और बहुत ही अच्छा जद्जोजहद जो मेहनत करते हैं आज भी हम देखते हैं राजस्थान के लोग मारवाड़ के लोग पूरी दुनिया में जाकर आठ से बारह घंटा बारह से पंद्रह घंटा सोलह घंटा तक मेहनत करते हैं और अपनी जो मेहनत की जो कमाई है वो अपने राजस्थान में लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कमाने के बाद सेवाएं भी बहुत उन्होंने की है हम कभी इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे तो युवराज जैन जी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और जैसे कि हम लोग बहुत सारी बातें उनसे कर रहे हैं और आपका जो जीवन में निजी जीवन में जैसे कि बिजनेस आपने शुरू किया और फिर उसके बाद आपके बेटों ने उनको संभाला बिजनेस को और फिर आपने ये जो कविताओं का लिखना या फिल्म भी आपने बनाए हैं तीन चार फिल्म तीन फिल्में अपने बनाई हैं उसकी जो बातें हैं थोड़ा सा बताए फिल्में बना के कहाँ रिलीज़ हुआ कैसे हुआ फिल्में बनाने का मैंने मैं जब नाटक बनाने लगा तो जी, जी. बहुत अप्रिसशन मिला छः अच्छा। नाटक चले देश भर में मैंने किया तो 20-25 आर्टिस्टों को रोज ले लेके घूमना ये हाँ हा। गांव से वो शहर ये शहर से वो शहर हाँ। तो बड़ा मुश्किल होने लगा तो मैंने सोचा फिल्म एक ऐसा माध्यम है जहाँ मैं अपने विचारों को तुरंत पहुंचा सकता हूँ तो सबसे पहले मैंने तलाक विषय पे फिल्म बनाई जब मेरे पास तलाक की काउंसिलिंग के लिए बहनें आती है भाई आते हैं कि मारा ये झगड़ा चल रहा है ये चल रहा है तो मुझे लगा कि उस वक्त बच्चों की हालत बड़ी नाजुक हो जाती थी तो मैंने एक संदेश दिया उसमें कि पति पत्नी एक बार झगड़ा करके तलाक ले ले तो चल जाएगा पर माँ बाप कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे तलाक लें तो मैंने वो फिल्म बनाई कि कभी न लगने पाए दाग आपकी नाक पर हजार बार सोचना देने से पहले तलाक पर दूसरी फिल्म बनाई यूथ आजकल लड़कियां और युवा पीढ़ी के बच्चे बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं इस आधुनिक जमाने में तो उनको जीवन की मूल धारा से जोड़ने का मैंने उसमें प्रयास किया कि जीवन क्या है कि तुम अपने रूप को तो बहुत सजाते हो जिस पर लोगों की नज़र होती है पर अपने आत्मा को कहाँ सजाते हो जिस पर परमात्मा की नज़र होती है तो मूल जमीन से जुड़े रहो और तीसरा जो बूढ़े माँ बाप के ऊपर मैंने बनाई अखत कहानी तो बड़ी सराई गई एक रिलीज हो गई अब तो संभल एक का वीडियो निकाल दिया था मैंने तो उसकी काफी सीरीज मार्केट में चल रही है अच्छा। तलाक विषय पर और करीब करीब एटी नाइन कपल्स तलाक लिए साथ में रहने लगे अच्छा फिल्म को देख कर क्या और फैमिली कोर्ट ने भी उसको दिखाना शुरू किया मुंबई की फैमिली कोर्ट भी उसको दिखाया और अभी बूढ़े माँ बाप की अभी रिलीज करूँगा नवम्बर महीने में अच्छा अच्छा तो इस तरह से कुछ चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी के लिए समाज के लिए देश के लिए कुछ कर सकूँ सही बात है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपने फिल्मों का जो है विचार आपके पास आया पहले नाटक करते थे और पूरा ग्रुप को ले जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था अभी धीरे धीरे तो आपने सोचा कि फिल्मों के माध्यम से भी ये बातें रखी जा सकती हैं इसलिए आपने तीन फिल्में अलग अलग जो हैं युवाओं पर तलाक पर और माता पिता जो हैं उनके ऊपर आपने बनाई हैं आइए अच्छा लगता है जब हम किसी थीम को लेकर वर्तमान समय के परिवेश के जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर कुछ चीज़ें हम अगर लोगों को अच्छी जेन देने की कोशिश करते हैं तो लोगों में प्यार मिलता है लोगों का अप्रिसशन ज़रूर मिलता है बशर्त यही है कि आने वाले समय में उन चीज़ों को ना फिर करने दें यानी जो प्रॉब्लम्स आज है जैसे कि हम आज अपने माँ बाप से परेशान हैं तो अगर फिल्म देखने के बाद जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को ध्यान में रखा और अस्सी से नब्बे जो है फैमिलीज़ है उसको जीवन में उतारा मैं चाहूँगा कि 80 नब्बे बहुत कम फैमिलीज़ हैं मैं चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके पास भी होंगे लेकिन जब कोई मैसेज आपको मिलता है अवेयरनेस आपको कहीं से भी मिलता है रेडियो के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से या सीरियल के माध्यम से कुछ न कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश सारे कलाकारों की साहित्यकारों की कवियों की रहती हैं कवियों की भावनाएँ यही रहती हैं कि समाज में जो भी कुरूतियाँ होती हैं उन्हें ख़त्म करने का उनका कलम उसके ऊपर चलता है तो उन सभी भावनाओं को उनका चिंतन मनन जो वो चाहते हैं उसको करने में हम सभी को थोड़ा सा आगे बढ़ना है और मोटिवेशन प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में जो सही अर्थ होता है जीवन का उसे जीने का कोशिश करना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमारे साथ युवराज जैन जी हैं बहुत ही अच्छे कवि और नाटककार है साहित्यकार हैं और उन्होंने छ किताबें भी लिखी हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं तीन अलग अलग विधाओं में कविता करुण रस के बारे में करुण करुणा जो है करुण रस में वो कविता लिखते हैं तो एक तो कविता हमने माता पिता के बारे में सुना अभी हम ब्रूण हत्या जो है राजस्थान का यह मुद्दा हमेशा रहा है आज भी इसके ऊपर कहीं चीजें जो है लोगों को फिर भी प्रेरणा देने के लिए लिखना पड़ता है बताना पड़ता है समझाना पड़ता है कई बार तो यात्राएं करनी पड़ती है अभियान चलाना पड़ता है सरकार को भी मुहिम चलाना पड़ता है कि ब्रूण हत्या रोको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भारत सरकार भी इस पर काम कर रहा है तो मैं चाहूंगा कि ये जो चीजें है इसके ऊपर काफी लोगों ने लिखा है है सुना है तो मैं चाहूंगा आप युवराज जैन जी हमारे साथ हैं उन्होंने भी कुछ लिखा है इसी विषय पर तो आइए उनसे सुनते हैं मैं एक बात तो ये कहूँगा कि मेरी कई शॉर्ट फिल्म और वीडियो फिल्म यूट्यूब पर कवि युगराज जैन के नाम से डाली गई है जरूर देखें उनको था नई प्रेरणा मिलेगी हर में हर किसी में संदेश है तो मैं भ्रूण हत्या में एक दो महीने की बेटी है पेट में माँ बाप ने सोनोग्राफी करवाई पता लगाया जब उस बेटी को पता लगा की कल मेरे माँ बाप मेरी हत्या कर देंगे तो वो सपने में आती है माँ के और माँ से कुछ प्रश्न करती है यहाँ से मेरी कविता प्रारंभ होती है स्वागत है सो रही थी नई नवेली दो महीने का गर्भ लिए अजनमी बेटी ने माँ से सपने में कुछ प्रश्न किए ममता मई हो तुम मां मेरी मुझ पर इतना कहर न ढाओ क्यों तुम मुझको मार रही हो कुछ तो मेरा कसूर बताओ मैं भी पहले ब्याहता थी माँ पर गरीब माँ की जाई थी भूखे बाप की मैं दुखियारी कुछ दहेज नाला पाई थी वो दारू पी पी कर थे मुझे बहुत सताते थे बिना दहेज ब्याही थे ना इसलिए चाबुक तक चलाते थे सास और नंदी ने मिलकर मुझे वहाँ जलाया था और मैं इतनी जली थी माँ कि मेरा अंग अंग जुलसाया था दहेज रूपी दहेज लोभी हत्यारों से बहुत सज़ा मैंने पाई जब मेरे प्राणों के प्यासे बने वे तो ये पुनर्जन्म लेकर अब मैं तेरे पेट में आई कोख में तेरी आने से पहले मैंने खुशियाँ ढेर मनाई पर कहर उठी आत्मा मेरी जब सोनोग्राफी की किरणें आई उसने तुम्हें जब ये बतलाया मैं लड़का नहीं लड़की बेचारी मुझे ख़त्म करने की तूने भी अब कर डाली सब गहन तैयारी पर मैं बोल न पाऊँ तो क्या मुझ में खून तुम्हारा है मुझे ख़त्म करने की सोची कैसा जुनून तुम्हारा है पापा से कह दो माँ मेरी मत मेरी हत्या करवाए मेरे भी कुछ अरमान है माँ मत मुझ पर वो चूरी चलवाए दो माह की हो चुकी माँ सात माह तुम रहा करो बाहर आने दो माँ मुझको ऐसी अब तुम चाह करो तुम करुणा का सागर हो माँ क्यों बन तलवार तनी है अरे दिल तो मेरा बनी चुका है भले न टांगे मेरी बनी है माँ मैं तुमको विश्वास दिलाऊँ जो तेरे सपनों को पूरा न कर पाऊँगी तो तेरे कंधों का बोझ न बन मैं खुद ही मर जाऊँगी तेरी मेरी जात एक है माँ मेरी तू बड़ी नेक है मुझ पर कर दो एक एहसान दुनिया दिखा कर मेरी सबसे करवा दो तुम पहचान लड़के से कम बनकर दिखलाऊँ तो मुझे सजा देना हजार रो रो कर हाथ जोड़ कर विनती तुझसे बार बार मैं रो पड़ती हूँ माता मुझे कुछ न समझ में आता बेटे बेटी में फ़र्क नहीं है कोई तुझे न क्यों ये समझाता मेरी मौत का पाप आपके सर पर कभी ना आए मुझे जन्म दे देना माता अब चाहे फिर कुछ हो जाए सुन बेटी की करुण पुकार माँ का भी हृदय भर आया बेटी की हत्या नहीं करूँगी ऊँचा अपना मन बनाया अपने कुकृत्यों की सोच सोच बार बार चेहरा शर्माया और रो पड़ी ममता धार धार क्यों हत्या का मुझे ख्याल आया मेरी बेटी मत घबरा तूने मेरी आंखें खोली और बातें तेरी सुनकर बेटी मेरी आत्मा है अब डोली मैं दूंगी जन्म तुम्हें अब नहीं कत्ले आम करूंगी तेरे जन्म पर बेटी मेरी जश्न में सरेआम करूँगी पाल पोस कर दूध पिला कर मैं चलना सिखलाऊँगी जालिम इस जमाने से मैं टकराना सिखलाऊंगी बेटे बेटी का अंतर मैं मिटला कर दिखलाऊँगी तुझ में भरूंगी सभी संस्कार मैं तू जग को रोशन कर जाए दुनिया तुझे देख देख कर खुशियों से पागल हो जाए एक रत्न ही काफ़ी घर में बेटा हो या बाला हो संस्कार हो घर गर में घर तो खुशियों की मधुशाला हो भ्रूण हत्या का पाप अभी कब किसी न माता के सर छड़ेगा और खुश होंगी अब दुनिया सारी जब धरती पर तेरा पाँव पड़ेगा जब धरती पर तेरा पाँव पड़ेगा बहुत खूब बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी कविता जो है आपने सुनाया ब्रूण हत्या पर और इस तरह के परिवेश में हम लोग हैं और कवियों की जो शब्द हैं वो हमें कहीं ना कहीं जागरूक अवस्था में लेकर आते हैं क्योंकि हम बोले हुए हैं बटके हुए हैं तब ऐसे गलती करते हैं और हम जब जाग जाते हैं तो सजाग हो जाते हैं और अच्छे कर्म लग जा करने लगते हैं कवियों की ये भावना रहती है उनके कलम से उनके शब्दों से हमें जागृति आती है और हमें नया प्रकाश मिलता है जैसे कि अभी हमने युवराज जैन जी को सुना बहुत ही अच्छी कविता उन्होंने हमारे बीच में रखा और मैं चाहूँगा कि अगर आपको यह कविता दिन तक छू गई हो तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा चौरानवे 14, 15 इस नंबर पर और अपने दिल की भावनाओं को हम तक पहुंचाएगा आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर सलामी जिंदगी जहां पर हम लोग बात करते हैं के लोगों से जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं और यहां पर हमारे साथ युवराज जैन जी हैं सीनियर सिटीजन भी हैं और बुजुर्गों की काफी सेवा करते हैं उन्होंने बुजुर्गों के लिए यात्राएं भी कराई है और आगे भी कराएंगे तो बहुत ही अच्छी बातें हैं जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में जो चीजें उन्होंने देखी है उनके साथ जो गुजरा आप देती है। वो चाहते हैं कि किसी और के साथ इस तरह की बातें ना हो और बुजुर्गों का जो जीवन है सीनियर का जो लाइफ है वो एंजॉय करें खुश रहें उनकी कोई इच्छा बाकी ना रहे ऐसी भावनाएं लेकर बीच में हैं। और वो अपने दिल की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि यात्राएं आपने बहुत सारी कराई हैं बुझु, बड़े बुजुर्गों की तो कुछ एक यात्रा के बारे में बताएं थोड़ा डिटेल बताइए कैसे आपने शुरू किया और फिर कहाँ आप गए और कैसे आए कितने दिन की यात्राएं थी थोड़ा सा विस्तार से बताएं हरिद्वार हुआ मैं गांव में कई लोग शाम को रोज आकर मिलने आते हैं मुझे मेरी गौशाला चलती है गांव में एक सौ नब्बे गायें हैं मेरे हुँ, पास हुँ, हुँ, आपके आशीर्वाद से गौ माता ने सेवा करने का मुझे मौका दिया हुँ, हुँ, तो लोग आना जाना शुरू होता है तो कई लोगों ने बोला मैं यार हरिद्वार अभी तक नहीं गया बुजुर्ग ने कहा मैंने कहा यार अस्सी साल की उम्र हो गई और अभी तक हरिद्वार नहीं गए लेकिन बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करके आ जाऊँ तब मैंने सोचा मैंने कहा इस उम्र में आ गए बीमार हो गए और अभी तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई नहीं। तो युवराज को कुछ अपना धर्म निभाना चाहिए तो फिर मैंने दो चार गाँव के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और एक डेट फाइनल कर दी और सबको भेजा वहां पे तो जब वो पाँच दिन की यात्रा कर छः दिन की यात्रा करके जब वापस आए तो जो उल्लास उत्साह उमंग और जो चेहरे पर खुशियाँ उनकी देखी तो मैं धन्य हो गया मैंने कहा ईश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ये हर साल निकालनी चाहिए तो दूसरे साल फिर और मैं उन्हीं को ले जाता हूँ जो अब तक नहीं गए हैं हाँ। आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और शारीरिक दृष्टि से भी कमजोर है जी, जी जी तो उनके साथ लोगों को भेज देता हूँ सेवा करने वाले के जी जी तो, तो उनके साथ कुछ वॉल्टियर्स हाँ, वॉलेंटियर्स गांव के लोग वॉलेंटियर बन के जाते हैं अच्छा, अच्छा। और मुंबई में भी महाराष्ट्र मे लोगों को मैं पंडरपुर तुलजा भवानी सौ लोगों को हर साल यात्रा कराता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात है ना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और जैसे कि मुंबई में आप काफ़ी समय तक रहा तो मुंबई कहते हैं कि मायावी नगरी है वहाँ की दुनिया अलग ही है तो उसके बारे में कुछ खास बातें बताइए और फिल्मी दुनिया से आपका तल्लत या संगीत के साथ आपका जो लेन देन है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने काफ़ी गीत लिखे हैं करीब सौ के करीब गीत लिखे हैं और मेरे तीनों फिल्मों में मैंने गीत लिखे हैं खुद ने लिखे हैं और अभी मेरी चौथी फिल्म में जिसका नाम मैं समझौता परिवार में कैसे रहा जाए परिवार में अगर सामंजस्य आपस में बैठा के रहा जाए तो उसके मुकाबला में कोई खुशियाँ कहीं मिल नहीं सकती तो उस दृष्टिकोण से मैंने परिवार की ज़िम्मेदारियों का एहसास कराते हुए फिल्म हुँ. बनाने जा रहा हूँ नवंबर में शूटिंग चालू करूँगा अच्छा और मायावी नगरी तो मतलब दिन रात चलती रहती है दौड़ती रहती, भागती जी रहती जी है भागती रहती है यानी परिश्रम मेहनत लगन निष्ठा सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्म वहाँ होते रहते हैं अच्छे कर्म ज़्यादा होते हैं इसीलिए बम्बई टिकी हुई है हाँ। मुंबई देवी माँ की असीम कृपा है जी जी। लेकिन वहाँ मेहनती लोग बहुत हैं बहुत मेहनती कर बेहत मेहनत करते हैं और फिल्मी दुनिया में भी लोग नया नया कुछ देने का कोशिश कर रहे हैं नई अच्छी अच्छी फिल्में भी आ रही है लेकिन क्या है ऑडियंस भी आजकल की युवा पीढ़ी को अंग्रेजी भी नहीं हिंदी भी अंग्रेजी में लिखनी पड़ती है तो ऐसी परिस्थितियों में उनके अनुकूल फिल्में बनाना मजबूरी हो जाती है जी जी लेकिन मैंने फिर भी अपने तरीके से संदेशात्मक और सामाजिक संदेश संदेश फिल्में बनाने का संकल्प ले लिया क्या बात है तो सभी सोशल मूवीज बनाई मैंने और अभी चौथी भी सोशल मूवी आ रही है आ, बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और जो फिल्मी गीत है जैसे कि नए अच्छे लगते है कि पुराने अच्छे लगते हैं आज भी पुराने गीतों का करिश्मा आज की नई फिल्में कर नहीं पा रही है उनकी होड में उनकी दौड़ में बहुत पीछे है नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है जबकि आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई पहले तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो पहले वाले गीत इतने छू क्यों जा रहे हैं और अभी के क्यों नहीं नहीं अभी क्या है संगीत के ऊपर गीत बन रहे हैं पहले गीत बनते थे और संगीत बाद में बनता था अच्छा और गीत में शब्द में शिल्प था काव्य था हाँ हा। साहित्य था हाँ हा। अब के गीतों में साहित्य नहीं है तूफान है कुछ उदाहरण बताइए पहले फिल्मों के गीत कैसे बनते थे उनके कुछ एक हाथ लाइन जो आपको बहुत पसंद आए हो आ, ना ये जमी थी ना आसुमां था ना ये च, ना चांद तारों का ही निशा था मगर ये सच है कि उन दिनों भी तेरा मेरा प्यार यूँ ही जमा था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 समीति नास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 जो दिल को छूने वाली थी मुगल आजम देख लो मदर इंडिया देख लो पुराने जितने भी गीत देख लो धुन को लेकर महीना दो दो महीना काम करते काम। थे एक एक गाने पे और आवाज एक दिन में दस गाने लिखते हैं और गाने रिकॉर्ड होते हैं <laughs> तो कहीं ना कहीं तो फर्क आने पड़ेगा पड़े तो फास्ट जिंदगी में सुपर फास्ट काम करने की जगह दिशाहीन दिशाहीन हो गए कहीं न कहीं उसकी आत्मक हो गई हो गई, गई सही बात कहीं ना कहीं वो रूहानियत नहीं है उसमें और लोग जो सिर्फ जो है ऊपरी जैसे कि हम लोग इंस्टेंट चीजें जो यूज करते हैं मैंने तो माँ पे गीत लिखा जी, जी जी ऐसी तुला कहाँ बनी जो तोले माँ का प्यार ऐसी तुला कहाँ बनी जो तोले माँ का प्यार माँ के बिन घर सुना है सुना ये संसार शब्द के शब्द है बोने माँ शब्द के आगे किस्म ताकत एहसानों में माँ से आगे भागे माँ के सम्मुख फीका है सारे ग्रंथों का सार माँ के सम्मुख फीका है सब ग्रंथों का सार ऐसी तुला कहाँ बनी जो तोले माँ का प्यार क्या बात है खूबसूरत बहुत ही अच्छा लग रहा है युवराज जैन जी आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि जिस तरह की बातें आपने कहीं और जो फिल्मी गीत आपने कहा अकत कहानी यानी जो कहीं नहीं जाए माँ बाप जाए उसमें एक गीत है माँ तो बस माँ होती है तू गाय इसके गुणगान माँ के माँ के सम्मुख माँ तो बस माँ होती है तो गाय इसके गुणगान माँ में बसे रहते हैं सदा संतानों के प्राण जी आप सुन रहे हैं डेढ़ी मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी और हमारे साथ है युव जैन जी मुंबई और राजस्थान की जो बातें हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव उनके पास है काफ़ी चीज़ें उनके पास हैं जिनके बारे में हम सुनना चाहेंगे समझना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि राजस्थान में भी आप जो है अभी वर्तमान में भी है और राजस्थान से आपका जो है जन्म हुआ है तो राजस्थान जहाँ पर आप रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैं रानी फालना के पास बिजोवा गांव है जी जी वहाँ का रहने वाला हूँ मेरा जन्म स्थान है और संघर्षों के दिनों में भी मेरे पिताजी ने कभी हौसला नहीं खोया था नहीं। तो जब गांव में स्कूल की भवन बनानी थी बिल्डिंग बनानी थी तो मेरे दादाजी ने मना कर दिया तो मेरे पिताजी ने अपने मतलब मेरी माँ का सारा आ, सोना गिरवी रख के उन्नीस में चार हज़ार रुपये डोनेशन देकर स्कूल बनवाई थी फिर तो उन्होंने बॉम्बे में चैरिटी शो किया फिर मेरे पिताजी की याद में अस्पताल बनवाया फिर सरपंच रहे तेरह साल तक यानी बीजवा गांव के विकास की कोई ईट ऐसी नहीं है जिसमें मेरे पिताजी का नाम लिखा नहीं हो नहीं। तो वही प्रेरणा हमको मिली वही गुण हमें आए और हम उसी दिशा में उनके कदमों पर चल रहे हैं और मैंने खुद गौशाला बनाई वहाँ पर अच्छा और एक गायें हैं आपके आशीर्वाद से और गौशाला किस तरह से मैंटेन करते हैं क्या क्या करते हैं गौशाला में चार आदमी रखे गए हैं एक सुपरवाइजर है तो सफाई वगैरह का विशेष ध्यान रखा जाता है दूध जो बेचते हैं उसका पशु आहार लाकर उनको खिलाते हैं और भगवान चला रहा है बस दे रहा है, अपनी कंपनी से चेक <laughs> आ जाता है ए टी मिला हुआ है तो उस कंपनी चेक दे देती है मेरी लिफ्ट कंपनी उसी कंपनी के चेक से चलता रहता है अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी लेते हैं नाइनटी पॉइंट फोर 90.4 एफएम पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर रहोन Rim jim sawan, bar se. Rim jim sawan, bar se. Rim jim sawan, bar se. Bar.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 जाने जाना होश में क्यों रहे रंग रंग तेरे रंग के रंग रंग तेरे रंग के रब से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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और, और सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम के आज के हमारे मेहमान युवराज जैन जी हैं जो बहुत ही अच्छे कवि हैं और साहित्यकार हैं काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिलता है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं बुज़ुर्गों की सेवा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है और जो गरीब बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने कभी यात्राएँ नहीं की उनकी कुछ इच्छाएँ अगर रही हों तो उनके पास अगर कहते हैं तो वो उसे पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हमेशा रहते हैं और आपने सुना भी उन्होंने काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने हरिद्वार नहीं देखा था उनके यहाँ के उन लोगों का लिस्ट बना के उनको कुछ वॉल्टियर के साथ हरिद्वार की यात्रा कराई और वो जो खुशी उनके अंदर देखी उससे उनको बहुत ही प्रेरणा मिली बहुत ही अच्छा लगा उन्हें तो आइए अभी युवराज जैन जी से हम लोग बात करेंगे और उनसे उनका फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में और एक कविता जो उन्होंने लिखी है हाँ गीत है। जो लिखा है उस कविता गीत है लेकिन मैं कव्य में काव्य मेरे पास कंठ नहीं है जी जी जी जी तो तो कविता के रूप में ही पढ़िए और है गीत वो जी धर्म को व्यवहार में लाने की मैंने बात कही सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म तो मानव धर्म के लिए मैंने लिखा और जो श्रीमंत लोग जो हैं धन्ना सेठ लोग जो हैं उनको एक प्रेरणा देते हुए उन्हें संदेश देते हुए उनको आग्रह किया मैंने कि अब आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि समाज की स्थिति परिवारों की स्थिति गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की स्थिति क्या होती जा रही है तो सुनिए ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिनवाणी वाणी ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिनवाणी ना दुखी रहे मानव ना भूखा सोए कोई प्राणी ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिन ना दुखी रहे कोई मानव ना भूखा सोए कोई प्राणी सहम उठोगे सुनकर तुम लोगों के हालात शायद आंसू निकल पड़े और लगे तुम्हें आघात फट पड़ेगा हृदय तुम्हारा होगी गजब हैरानी ओ मन तो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी बिल नहीं भर पाने से बिजली का कनेक्शन काट दिया बीवी ने आहत होकर पति को गुस्से में डांट दिया अंधेरे ने अब चिंता की बंदूकें सब पड़तानी ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी ना हाथों में कंगन है ना कानों में है बाली उदास है बिन मंगल फटे हाल घर गिर भी क्यों रखनी पड़ी सुहाग की पवित्र निशानी ओ श्रीमन तो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी गैस के चूल्हे ने भी देखो हड़ताल अचानक कर डाली खत्म हो गया घर में राशन दुखड़ा कहते डिब्बे खाली घर खाली करवाने की मकान मालिक ने मन मिठानी ओ श्रीमन तो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी घी कैसा होता है इन बच्चों ने नहीं देखा भाई नहीं खाया कभी आम नानसीब हुई इन्हें मिठाई इनके आंगन ओ श्रीमन तो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी बिन इलाज बच्चों के सर से उठ गया पापा का साया खाकर दया पड़ोसी ने इनको अर्थी का सामान दिलाया कब तक चलेगी आंधियाँ इनके घर तूफानी ओ तो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी बोतल दूध की खाली आंखों में आंसू लाती है फीस कभी संतान की माँ समय से न भर पाती है क्यों मौन खड़े तुम देख रहे न से बहता पानी ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिनवाणी यहाँ धर्म नाम पर करते हम करोड़ों का खर्चा शादियों पर भी करते करोड़ों ताकि नाम की हो चर्चा ये सारे आनम्बर है अब बिल्कुल ही बेमानी ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी आओ करें पूरी इन परिवारों की इच्छाएं नाम की खातिर हम धर्म की बदले नहीं दिशाएं धर्म की सच्ची परिभाषा हमने अब तक कहाँ पहचानी ओ श्रीमंतो अब तो लाओ अमल में जिंदवाणी आओ हम उनके होठों की एक मधुर मुस्कान बनें युगराज की चाह यही हम परोपकारी इंसान बनें होगा प्रभु से मिलन हमारा गर्भ दुखियों की पीड़ा जानी ओ श्रीमंतो अमल में जिंद मैंने नौजवान पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा कि जितना हो सके लोगों की सेवा करो यही सबसे बड़ा धर्म है बहुत ही अच्छी कविता आपने पढ़ी और ये गीत के रूप में था लेकिन काव्य के रूप में आपने सुनाया चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बातें जो है आज हमारे युवराज जैन जी से हमने की और मुझे लगता है कि आपको पल पल उनके शब्दों से जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा प्रेरणा मिला होगा और वर्तमान समय के जो परिवेश है जहाँ पर गुरु नृत्य की बात हो नौजवानों की बात हो बड़े बुजुर्गों की बात हो उन्होंने वो सभी जगह उन्होंने काम किया है सभी विधाओं में उन्होंने लिखा है और करुणा रस में लिखा है जहाँ पर आप उनको सुनते ही आपकी आंखों में ओस आ जाएगा ऐसी जो शब्द है उन्होंने प्रयोग किए हैं इसलिए करुणा रस के कवि हैं युवराज जैन जी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके काफी जो चीजें हैं आपसे सीखने को मिला और आपको सुनते सुनते मुझे कहीं प्रेरणाएं मिल रही थी अंदर से कि मैं भी कुछ ऐसा करूं मैं भी कुछ ऐसा करूं तो मुझे तो बड़ा दो पंक्तियां जरूर कहूँ जरू जरूर जरूर स्वागत कि किसी ने रोजा रखा किसी ने उपवास रखा किसी ने रोजा रखा किसी ने उपवास रखा मैंने कुछ नहीं रखा केवल अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखा <laughs> बहुत खूब बहुत खूब बहुत ही अच्छा शब्द जो है आपकी शब्दावली में कमाल है लेखनी में कमाल है और अच्छा लगता है जब इस तरह की छोटी छोटी टुकबंदियाँ हम लोगों के बीच में रखते हैं तो थोड़ा सा मनोरंजन के साथ साथ वो हमें संदेश भी दे जाता है कि हमें क्या करना है बहुत ही अच्छी बात है और मैं कहूँगा जाते जाते हमारे सभी राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको उन सभी के लिए एक छोटा सा एक और संदेश तुकबंद की तरह चार लाइनें जरूर सुनाइए अच्छा मैं जरूर कहना चाहूँगा बुजुर्गों के माध्यम से कि थोड़ा हाश्य का रूप लेते हुए कहूँगा जी जी बुजुर्गों का हाल जी जी जी जब मैं जवान था मुझे अपनी जवानी पर बड़ा गुमान था धीरे धीरे उम्र की सुई मुझे छुपने लगी बड़ा हो गया ना पैंसठ साल का जी जब मैं जवान था मुझे अपनी जवानी पर बड़ा गुमान था धीरे धीरे उम्र की सुई मुझे छुपने लगी चेहरे पर झुरियाँ बढ़ने लगी स्वयं को जवान दिखाने के लिए अपना बुढ़ापा छिपाने के लिए मैं रोज़ मेकअप तथा पंद्रह दिन में एक बार बाल काले करता मेरी इन हरकतों को देखकर मेरा पोता बड़ी दैनी स्थिति से आ भरता एक दिन मुझे बाल काले करता देख मेरे पोते ने अपने बालों को सफ़ेद रंग में रंग दिया मैंने कहा मूर्ख तूने ये क्या किया वो बोला क्या करूं दादा यह मेरी मजबूरी है क्योंकि घर में एक बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है क्या तो मैंने कहा बेटा क्या तेरे सफ़ेद बाल करने से लोग तुझे बुजुर्ग समझ जाएँगे वो बोला मैं तो समझ गया दादा यही बात आप कब समझ पाएंगे यही बात आप कब समझ पाएंगे <laughs> बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अच्छी बात है आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी रचनाओं को हमारे साथ सजा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार दोस्तों आज के सलामी ज़िंदगी में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे और मैं चाहूँगा कि जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने जहन में उन्हें उतारिए और दूसरों को भी ज़रूर बताइए ऐसा शुभ संदेश और लोगों को जगाते रहिए अच्छे काम के लिए प्रेरित करते रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और युवराज जैन जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मतबा नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो